रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौदह नौ मई अट्ठारह सौ पचासी एक भूत अपना साथी खोज रहा था शनिवार या मंगल को अपघात मृत्यु होने पर भूत होता है भूत जब कभी देखता था कि शनिवार या मंगलवार को उसी तरह किसी की मृत्यु होने वाली है तब उसके पास दौड़ जाता था सोचता था अब मुझे एक साथी मिल मिला परंतु वह उसके पास गया नहीं कि वह आदमी उठकर बैठ जाता था छत से गिरकर कोई बेहोश हुआ भी किसी तरह होश में आ जाता था मथुर बाबू को भाभावेश हुआ वे सदा मतवाले की तरह रहते थे कोई काम न कर सकते थे तब लोग कहने लगे इस तरह रहोगे तो जायदाद कौन संभालेगा छोटे भट्टाचार्य श्री रामकृष्ण ने ही कुछ यंत्र मंत्र किया होगा नरेंद्र जब पहले पहल आया था तब इसकी छाती पर हाथ रखते ही यह बेहोश हो गया फिर होश में आकर रोते हुए कहने लगा अजय मुझे तुमने ऐसा क्यों कर दिया मेरे बाबूजी हैं मेरी मां जो हैं मेरा मेरा करना वह अज्ञान से होता है गुरु ने शिष्य से कहा संसार मिथ्या है तू मेरे साथ निकल चल शिष्य ने कहा महाराज ये सब मुझे इतना चाहते हैं मेरे बाबूजी, मेरी माँ मेरी स्त्री इन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊं? गुरु ने कहा तुम मेरा मेरा करता तो है और कहता है कि ये सब प्यार करते हैं परंतु यह सब भूल है मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूँ उसे करके देख तो तू समझ जाएगा कि ये लोग तुझे सचमुच प्यार करते हैं या इसमें दिखावट है यह कहकर एक दवा उन्होंने उसके हाथ में दी और कहा इसे खा लेना खाने पर तू मुर्दे की तरह हो जाएगा तरह तेरा ज्ञान नष्ट न होगा तू सब देख सुन सकेगा फिर मेरे आने पर क्रमशः तेरी पहले की अवस्था हो जाएगी शिष्य ने ठीक वैसा ही किया घर में सब रोने लगे उसकी माता स्त्री सब के सब उल्टी पछाड़े खाने लगी उस समय एक ब्राह्मण ने आकर पूछा यहाँ क्या हुआ है उन लोगों ने कहा महाराज इस लड़के को राम ले गए ब्राह्मण ने इस मुर्दे का हाथ देखकर कहा यह क्या यह तो मरा नहीं है मैं एक दवा देता हूँ उसके खाने से यह अभी चंगा हो जाएगा उस समय डूबते हुए को जैसे सहारा मिल गया घर वाले बड़े प्रसन्न हुए तब ब्राह्मण ने कहा परंतु एक बात है पहले एक दूसरे आदमी को दवा खानी पड़ेगी फिर इसे परंतु पहले जो दवा खाएंगे, उनकी मृत्यु अनिवार्य है इसके तो अपने आदमी बहुत हैं कोई ना कोई दवा अवश्य ही खा लेगा इसकी माँ और इसकी स्त्री बहुत रो रही है ये लोग तो अनायास ही दवा खा लेंगी तब वे सब के सब रोना धोना बंद करके चुप हो रही माता ने कहा ऐ यह इतना बड़ा परिवार मैं अगर मर गई तो इन सब की देखरेख के लिए कौन रहेगा यह कह कहकर वे सोचने विचारने लगी उसकी स्त्री कुछ देर पहले रो रही थी अरे मेरी दीदी मुझे यह क्या हो गया अरे उसने कहा अरे उन्हें जो होना था सो तो हो चुका मेरे दो तीन नाबालिक लड़के बच्चे हैं मैं अगर मर गई तो फिर इन्हें कौन देखेगा शिष्य सब देख सुन रहा था वह उठकर खड़ा हो गया और कहा गुरु जी चलिए आपके साथ चलता हूँ सब हँसते हैं एक शिष्य और था उसने अपने गुरु से कहा था मेरी स्त्री मेरी बड़ी सेवा करती है गुरु जी मैं उसी के लिए संसार नहीं छोड़ सकता वह शिष्य हठ योग करता था गुरु ने उसे भी एक उपाय बतलाया एकाएक एक उसके घर में खूब रोना धोना मच गया पड़ोस वालों ने आकर देखा घर में आसन लगाकर हठयोगी बैठा हुआ था देह के पुर्जे पुरजे टेढ़े हो गए थे सब ने समझा उसके प्राण निकल गए हैं स्त्री पछाड़े खा रही थी अरे मेरे भाग्य में क्या यही लिखा है रे हम अनाथों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए राम अरे मेरी दीदी री ऐसा होगा या मैं नहीं जानती थी री इधर उसके आत्मीय और मित्र काट ले आए उसे घर से निकालने लगे इसी समय एक अर्चन हुई सब देह टेढ़ी हो जाने के कारण लाश कोठरी के द्वार से निकलती न थी तब एक पड़ोसी दौड़कर कटारी लेकर चौखट काटने लगा स्त्री अधीर होकर रो रही थी वह काटने की आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आई रोते हुए उसने पूछा यह क्या करते हो दादा इन लोगों ने कहा यह नहीं निकलते इसीलिए चौखट काट रहा हूँ तब स्त्री ने कहा अरे मेरे दादा ऐसा काम न करो मैं तो राण अब हो ही गई हूँ मेरे घर का संभालने वाला तो अब कोई रहा ही नहीं कुछ नाबालिग बच्चे हैं उन्हें पालकर आदमी बनाना है यह दरवाज़ा चला जाएगा तो दूसरा होने का है ही नहीं उन्हें जो होना था सो तो हो ही चुका उन्हीं के हाथ पैर काट दो तब हठ उठकर खड़ा हो गया तब दवा का असर जाता रहा था खड़ा होकर उसने कहा क्यों रिशाली हाथ पैर काटती है यह कहकर घर छोड़ गुरु के पास चला गया सब हंसते हैं बड़ा ढोंग करके स्त्रियाँ रोती हैं रोने की खबर मिलती है तो पहले नथ खोल डालती हैं फिर और और गहने खोल कर, संदूक के अंदर ताला लगाकर सुरक्षित रख देती हैं फिर पछाड़ खा खा कर रोती हैं अरे दीदी मेरा यह क्या हुआ री